प्यार yeah. या छांद्य परिषद अवतरण भाष्य को भी विचार चल रहा था जिसमें ज्ञान और उपासना यह ज्ञान कारण में उपासना को तो क्यों रखा यह ज्ञान का प्रकरण है छांद परिषद इसमें पहले उपासना को रखते हैं उपासना क्यों रखे गए कहते हैं दो हेतु दिया था भाष्य में रहस्य सामान्य एक मनोवृत्ति सामान्य दो हेतु एक तो गोपनीयता समान है उपनिषद उपनिषद शब्द का अर्थ में करता है सामान्य रूप से उपधि पूर्वक सदृ विसर्वग अवसाद धातु कुछ प्रत्येक करके उपनिषद बनाया जाता है तो धातु का तीन अर्थ तीनों ही ब्रह्म विद्या में घट जाता है और उपासना में कुछ अंश में घट जाता है बार बार मरना पड़ता था प्रबलोता आदि प्राप्त करके लंबे समय तक पड़ रहेगा जितने उपद्रव यहाँ है उतना वहां नहीं ऐसा तो सामान्य दोनों सादृश्य है एक तो उपनिषद शब्द का अर्थ घट जाता है दोनों दूसरा मनोवृत्ति समान है उपासना भी मनोवृत्ति है ज्ञान भी मनोवृत्ति है इसलिए उपासना भी यह रखा जाता है इसलिए कि ज्ञान के लिए साधन के रूप से उपासनाएं रखी जाती है एक बात चल रही थी टीका चल रही है इसलिए टीका <स्थ> भी कहा था रहस्य सामान्य टीका है उपनिषद पद वेदनीयत्व से आत्मविद्यां उपासन विशेषाथ रहते ही है कि उपनिषद पद के द्वारा वेदनीय जो था है प्रापणीय होता है ये दोनों आत्मविद्या में ही उपासना भी है उपनिषद शब्द का असर दोनों में रहता है इसलिए तत्र हेतुंत्र उद्भाव होते दूसरा हेतु है मनोवृत्ति सामान्य दोनों मन की वृत्ति है उपासना बोले एक इष्ट वस्तु में एकाग्र करना मन को उपासना है मनोवृत्ति है वो भी और आत्मज्ञान भी एक मनोवृत्ति है इसलिए ठीक में कहा आत्मज्ञान से उपासना च यथोक्तम तो सामान्य तलोत् विशेषो न सी मनुवा संकट है एक शंका उठाता है कि आत्मज्ञान में उपासना में दो सादृश्य दिखाया आपने एक तो रहस्य सामान्य उपनिषद सम्पति द्वारा दोनों। और दूसरा वनोवृत्ति सामान्य है तो दोनों समान यदि है आत्मज्ञानस उपासना चाह उपासना और आत्मज्ञान में यथोक्तम सामान्य ईष्टते चेत ऐसे जो सामान्य स्वीकार कर दिया जाता है मनोवृत्ति रूप सामान्य तभी फल तो भी विशेष फल भी समान ही होगा दोनों का एक ही फल होगा उपासना और ज्ञान का फल में भी विशेषता नहीं होनी चाहिए ऐसा करता है गुरुवारी कहा कस्तर ही वास्या कस्तर ही अद्वैत ज्ञान से उपासना च अद्वैत आत्मज्ञान उपासना में फलक क्या है क्या भेद है विशेष क्या है कि जब दोनों ही मनोवृत्ति समान हैं उपनिषद शब्द के द्वारा जानने योग्य है उस स्थिति में फिर दोनों में अंतर क्या है विशेष क्या है ऐसा है टीका में फल तो विशेषम दर्शनार देखो तो तो रहस्य सामान्य दोनों में है उपनिषद शब्द के द्वारा जानने के दोनों ही होते हैं और मनोवृत्ति के समान है किंतु तो फल में भेद है फल में भेद होता है कहते हैं फल तो विशेष है फल में विशेष है ये दिखाते हुए कहते हैं उच्चते कहा जाता है देखो आत्मज्ञान क्या काम करता है उपासना क्या करे ये दोनों भेद है क्या भेद है तो कहते हैं ठीक है तथम आत्मज्ञान से उपासना भी विशेष आदर्श विशेष तो दिखाने के लिए पहले आत्मज्ञान में उपासना से जो विशेष है उसको आत्मज्ञान में पहले दिखाते क्या विशेषता उसकी है तो स्वाभाविक इत्यादि कहा भाष्य में कहा स्वाभाविक आत्म आत्मनि अक्रिय स्वाभाव आत्मा जो अक्रिय आत्मा में स्वाभाविक रूप से अविद्या के कारण आरोपित है कर्तृत्व भुक्तृत्वादी जिसक्रिय आत्मा में यह सब आरोपित है मैं करता हूं भुगता हूं विद्या के कारण स्वाभाविक से स्वाभाविक जो आरोपित है किसमें अक्रिय आत्मा में जिस क्रिया जो आत्मा है उसमें आरोपित है क्रिया फल भेद विज्ञान से जो विज्ञान हो रहा है मैं करता हूं हां ये मेरे काड़क है इसके द्वारा अमुक फल प्राप्त करूंगा इत्यादि जो भावना है निवर्तकम अद्वैतम ज्ञानम अक्रिय तो आत्मा में जो आरोपित था कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो ही उसका निवर्तक होता है आत्मज्ञाप अहम ब्रह्मास्म ज्ञान होगा तो कर्तृत्व तो भूक्तृत्वादि तो का स्वाभाविक आरोपित थे वो निर्मित हो जाएगा कैसे होता है तो दृष्टांत से बताते हैं जैसे रज्वादो इव सर्पादी अभ्यास आरोप लक्षण ज्ञान से रज्वादि स्वरूप प्रकाश निवित यह कहा जिस प्रकार रज्वादि में सर्पादि का आरोप हुआ था ज्ञान काल तो रज्वादि में जिस प्रकार रज्वादि में सर्पादि अभ्यास आरोप लक्षण सर्प आदि का जो अध्यास के आरोप है आरोप अध्यारोप का लक्षण क्या है ज्ञान और अयम सर्पा ऐसा ज्ञान था अयम सर्पा ऐसा ज्ञान हुआ था यह ज्ञान का रज्वादि रूप निश्चय प्रकाश नहीं रज्वादी स्वरूप का जो निश्चय होगा ये रज्जु है सर्प नहीं ये ज्ञान निवर्तक होता है पहले जो ज्ञान हुआ था सर्प ज्ञान उसका निवर्तक होगा रज्जु <laughs> इसी प्रकार आरोपित अवस्था में करता भोगतापना जो आ जाता था ज्ञान था मैं कर्ता हूं भूलता हूं इस ज्ञान का निवृत्ति करने वाला होगा अद्वैत ये कहा ठीक में कहते हैं स्वाभाविक प्रत्येगात्म ने क्रियाकारक फल विभाग कले आत्मा में क्रिया कारक फल कोई कुछ भी नहीं रहित है आत्मा में क्रिया है कारक है कर्ता कर्म करवादिकारक भी नहीं है फल भी नहीं है कुछ आत्म ने प्रत्येगात्म जो आत्मा ऐसा है कारक भी भी क्रिया कारक फल विभाग क्रिया कारक फल विभाग से, से रहित जो आत्मा है उस आत्मा में कूटस्थे कूटवत्तिष्ठती कूटत निर्लेप है आत्मा आत्मा में कोई भी कुछ भी आरोप नहीं हो सकता ऐसे आत्मा में कोई वस्तु रह नहीं सकता स्वभाव स्वभाव शब्द स्वभाव स्वभाव शब्द में क्या कहा जाएगा अविद्या कृतम अध्यारोपितम कर्क्राधिकारक विज्ञान का आकार विज्ञान या स्वभाव शब्द से लेना है अविद्या के द्वारा रचा गया जो आरोपित है अविद्या के कारण आरोपित कर्ता क्रिया कर्म इत्यादि फल के जो आरोपित विज्ञान है तस् उस का आरोप विज्ञान का निवर्तक होता है अद्वैत तो आत्मज्ञान ये बोला जाए आदि लक्षण अधिष्ठान याथात्म ज्ञान, अधि याथा ज्ञान निवर्तकम जो कर्तादि रूप से ज्ञान हो रहा था आत्मा को उस ज्ञान का निवर्तक होगा अद्वितीयत्वादि लक्षण तो अद्वितीय स्वरूप आत्मज्ञान होगा अधिष्ठान है यथात्म विज्ञान अधिष्ठान का ज्ञान आरोपित का निवर्तन करता है तो अधिष्ठान तो आत्मा है जहां आरोप किया गया था उस आत्मा का आत्मा का यथार्थ ज्ञान निवर्तक होता है पूर्व जो कर्त आदि कारक रूप से विज्ञान था आत्मज्ञान का फल ऐसा है यथारज्ज्वारो जैसे रज्जु आदि में अधिष्ठान सर्पादि रज्ज्वादि जो होते हैं अधिष्ठान होता है सर्पादि आरोप का अधिष्ठान बनता है रज्जु आदि यथा रज्जु आरोप अधिष्ठान है रज्ज्वादि अधिष्ठान रज्जु आदि से जरा है शुक्ति आदि जो भी होगा आरोपित आरोप जहां किया जाता है जिस प्रकार रज्जवादि अधिष्ठान में सर्पादि समारोप सर्पादि का आरोप होता है रज्जु में सर्प का आरोप सुक्ति में चादी का आरोप मरुण्ड में जल का आरोप ऐसा ऐसा आरोप होता है जिस प्रकार रज्जारोह अधिष्ठान सर्पादि समारोह से मिथ्या ज्ञान शेष रज्जु में अयम सर्प यह समझ मिथ्या ज्ञान है झुड़ा ज्ञान विपरीय ज्ञान है विपरीत ज्ञान यथार्थ ज्ञान है उस ज्ञान का प्रकाशादि कारण प्रसूत हो रज्वादि अधिष्ठान स्वरूप निश्चय हो जब उसमें संशय हुआ था विपरीत ज्ञान हो रहा था प्रकाश विशेष आने के बाद में क्या होता है प्रकाश आदि की के कारण से उत्पन्न हुआ रज्वादि का अधिष्ठान का ज्ञान ये रज्जु है यह ज्ञान हो प्रकाश आने पर पता लगता है थोड़ा अंधेरा अंधेरा था तो सर्प समझ रहे थे किंतु तो प्रकाश निमित्त जब बन जाता है उस काल में रज्जु का ज्ञान हो जाता है तो वो ज्ञान का निवर्तन होगा प्रकाश आदि कारण प्रसिद्ध प्रकाश आदि के कारण से उत्पन्न हुआ जो रज्ज्वादि अभिष्ठान में ज्ञान है और प्रकाश आदि कारण के ज्ञान के लिए तो रज्वादि अनुष्ठान स्वरूप नहीं रज्वादि स्थान स्वरूप निश्चय निवरता पूर्व ज्ञान का जो ध्यान तक ज्ञान था उसका निवर्तक होता है ठीक इसी प्रकार यहां भी पूर्व में जो कर्तरादिकारक का, का आरोप हो रहा था उस आरोप का निवर्तक होगा अद्वैत आत्मज्ञान के आत्मज्ञान का फल होगा संप्रति उपासना नाम अद्वैत ज्ञान आज विशेष हम अब क्या कहने चाह रहे हैं उपासना में सेद है अद्वैत आत्मज्ञान की अपेक्षा उपासना भेद है वो किसी का निवर्तक नहीं होता एक ईष्ट में एकाकार वृत्ति में बनाए रहना उसका काम है कि आरोपित वस्तु का उपासना और निवृत्त विवृत्ति नहीं कर निवृत्ति नहीं कर सकती यही कहते हैं संप्रति अब उपासना अद्वैत ज्ञान विशेषम कर सकते अद्वैत ज्ञान की अपेक्षा उपासना में क्या विशेष है वो दिखाते हैं उसकी विशेषता है उपासन तु का उपासन यथा शास्त्र समर्पित शास्त्र में जैसा बोला वैसे करना ननू नही मनोब्रम्ह यदि उपासना आया तो मन को ब्रह्म मान को उपासना करना फल मिलेगा शास्त्र में जैसा बोल दिया वैसे तो ही करना उपासना वहां विचार नहीं करना उपासनम तू भाष्य में तु उपासन तो यथाशास्त्र समर्पितम जैसे शास्त्र में कहा उसी प्रकार से शास्त्र के द्वारा समर्पित किंचित आलंबन पा रहे कुछ शास्त्रों ने जो आलंबन दिया होगा जैसे मनोब्रह्म यदि उपासित ब्रह्म uh. उपासना के मन को आलम्बन बनाया ऐसा आदित्य ब्रह्म इत्यादि आएगा आलम्बन है आदित्य ब्रह्म रूप से जाने के लिए ऐसा तो शास्त्र के द्वारा समर्पित जैसे शास्त्र में कहा उसी प्रकार किंचित आलंबन हुआ या किस कुछ आलंबन सहारा लेकर तस्मिन उस आलंबन में समान चित्त वृत्ति संतालन करना उपासन यही होता है एक समान धारा वृत्ति चलाना वही एकाकार वृत्ति बनाए रखना बार बार वही वृत्ति बनाना बीच में अन्य वृत्ति नहीं आने देगा जिस वस्तु वृत्ति बन रही हो उसी वस्तु में चलना ये उपासना तस्वीर मैंने उस वस्तु में शास्त्र के द्वारा तो समर्पित जो वस्तु होगा आवलंबन में समान चित्त वृत्ति समान संतान गणम समान रूप चित्त वृत्ति के प्रवाह चलाना तद विलक्षण प्रत्यय अनंतरितम यदि विशेष उससे विलक्षण प्रत्यय के विघ्न नहीं आना चाहिए होना चाहिए दूसरी जिस वृत्ति चल रही थी बीच में दूसरी वृत्ति न आए ये इसके फल ऐसा होता है उपासना का नाम ये होता है अद्वैता भ्रांति ज्ञान का निवर्तक होता है और उपासना भ्रांति का निवर्तक नहीं है शास्त्र ने जैसे बोल दिया एक आलम्बन लेकर के निरंतर वही वृत्ति बनाई उसी में चलते ये उपासना तो दोनों उपनिषद सामान्य होने पर भी मनोवृत्ति समान होने पर भी फल में अंतर है उपासना किसी की निवृत्ति करने वाली नहीं एक बता दिया ठीक है मैंने शास्त्र शास्त्र जिसके द्वारा जैसे समर्पित है जैसे शास्त्र ने कहा उसी में मांग करके चलना है क्या है शास्त्र बोलता है जैसे मनोब्रह्म उपासित है इसी में आएगा मन को ब्रह्म मान करके उपासना करे मन ब्रह्म नहीं है अतः तस्में बुद्धि करना जो नहीं है उसमें बुद्धि पर क्या होगा फल मिलेगा तो उपासना का फल मिलेगा यही होगा मनोब्रम्हित उपासित इत्यादि ये अवलंबन वहां मन दे दिया आपको शास्त्र ने मन को ब्रह्म मान के उपासना करो ऐसा ब्रह्म समझकर उपासना करो ऐसा क्या आलमन है मन किंचित आलमनम मन प्रवृत्ति विवक्षितम मन आदि विवक्षित है वहां कोई न कोई एक आलमन शास्त्र दे रहा खुशी के चिंतन में बने रहना ये उपासना होती है समान जाती प्रत्यय संतान करणम एक ही धारा चलाना वृत्ति का वृत्ति देखो हमेशा एक ही वृत्ति रहती नहीं है नई आयिक वृत्ति मान ज्ञान चिंतन विशेष तो नई आयुनों ने कहा है तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगी तुम ज्ञान से लक्षण ज्ञान माने मनोवृत्ति होती है ज्ञान क्या है वो ज्ञान पूर्व क्षण में उत्पन्न होगा द्वितीय क्षण में उसकी चिथि रहेगी तृतीय क्षण में उसका नाश होगा तृतीय क्षण में पूर्व उत्पन्न ज्ञान नहीं आ तो तृतीय क्षण में तो उसका ध्वंस हो जाएगा तो उस ध्वंस की प्रतियोगी ज्ञान है तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस वहां ज्ञान नहीं रहा उसके जो प्रतियोगी को तो ज्ञान कहा तो माने जो ज्ञान पैदा होगा एक ही ज्ञान घंटा दो घंटा नहीं रहता तत्सदृश पैदा होता तो, रहेगा धारा चलती है जैसे नदी की धारा होती है प्रातकाल की जो धारा अभी वो धारा नहीं है प्रातकाल वाला जल कहां पहुंच गए पता नहीं प्रतिक्षण बदल रहे किंतु तो धारा चल है जैसे जल पहले गया वैसे जल अभी भी धारा वही जल रही है जो तो प्रातकाल जिसने हमने स्नान किया वो जल तो ऋषिकेश पहुंच गया था या जल दूसरा ही जल है किंतु धारा वही है अब अवयव अलग अलग होने पर भी जल का ही धारा चल रहा है बीच में दूसरी धारा नहीं है इसी प्रकार ज्ञान में एक उपासना क्या होना है तो जिस वस्तु के चिंतन में लग गए वो चिंतन बार बार चिंतन तो बदलेगा किन्तु वही चिंतन चलेगा पहला वाला नष्ट होगा दूसरा पैदा होगा धारा निरंतर हो, हो जाएगी उस प्रकार से चलने का नाम है उपासना समान जातीय प्रत्यय संतान करण समान प्रकार के जातीय प्रत्यय है जातीय प्रत्यय होता है समान प्रकार वाला प्रत्यय का विस्तार करना मन प्रत्यय मने ज्ञान का विस्तार करना विक्षित विक्षित्य ध्याय नोपी सिद्धती किसी वो तो बीच बीच में छोड़कर के ध्यान करने वाले भी उपासना सिद्ध हो जाती है इसलिए कहते हैं ऐसा नहीं बिल तद विलक्षण कहा बीच में टूट टूट करके होने पर उपासना नहीं कहा रहा दूसरी वृत्ति नहीं आनी चाहिए इसलिए कहा तद विलक्षण भाषण कहा तदविलक्षण प्रत्यय अनंतरित अनंतरितम एक विशेष बीच में दूसरी वृत्ति नहीं आनी चाहिए वही वृत्ति के धारा चलनी चाहिए इसका नाम उपासना है किन्तु वो किसी कर्ताद्य क्रियाकार अभ्यास का विवर्धक नहीं होता वो उपासना ऐसा निवृत्ति करने वाला नहीं है ज्ञान ज्ञान निवर्तक है ये भेद है आगे ठीक है आत्मज्ञान से उपासनाम च अबांतर विशेषम उपसंग्रह आत्मज्ञान में और उपासना में अबांतर भेद है यदि भी दोनों को एक ही शब्द से कहा गया मनोवृत्ति सामान्य है दोनों मन की वृत्तियां हैं उपासना हो चाहे ज्ञान हो एक समान वृत्ति है फिर भी फल में भेद है कैसा तो अब आंतर जो विशेष का उसको प्रसन्न करते हैं तो कहा इति विशेषता का ये विशेष है बता दिया आत्मज्ञान भ्रांति ज्ञान का निवर्तक होता है किंतु तो उपासना किसी का निवर्तक नहीं जैसे शास्त्र में बता दिया एक आलंबन के लगातार वही धारा में चलने वाले को उपासना बोलते किसी भ्रांति ज्ञान का निवर्तक निवर्ति का उपासना नहीं बता दें ठीक है हमें आगे नु विद्या यथोक्त उपासदेश संभव भी विद्य प्राधान्याथम्य उच्यता उपाससना पुनर्धान पाश्चात वाच्या कुछ पक्षी की शंका है कि देो महाराज ये ज्ञान प्रकरण है उपनिषद ज्ञान प्रकरण है ये विद्या प्रकर्ण ज्ञान प्रकरण है यथोक् उपासनापद तीन प्रकार की उपासना आपने बताई कर्मांग अवपत्त उपासना और अभ्युदय साधना उपासना और कैवल्य सन्निकृष्ट उपासना तीन प्रकार की उपासना बताई तो आपने कहा मनोवृत्ति समान है उपनिषद शब्द के अर्थ घट जाते हैं दोनों में घटते हैं इसलिए उपासना ज्ञान प्रकट में चलते हैं सादृश्य है दोनों फल में सादृश्य न होने पर भी माने स्वरूप में सादृश्य है फल में तो सादृश्य नहीं है स्वरूप में सादृश्य उपासना में ज्ञान में मनोवृत्ति समान है मनोवृत्ति है और उपनिषद शब्द से कहा जाता है रहस्य शब्द है दोनों में तो फल में समान होने पर भी स्वरूप में समान है होने पर यही कहता है दोनों विद्या प्रकरण है ज्ञान प्रकरण है उपनिषद यथोक्त उपासना तीन प्रकार की उपासना के अभी बताया उपदेश सम्द, उपदेश संभव है क्यों मनोवृत्ति समान है एक जैसे ही है इसलिए उपासना बताने संभव होने पर भी विद्या प्राधान्य तो ज्ञान प्रकरण विद्या की होगी ज्ञान की प्राधान्य है उपासना प्रधान नहीं है, वो गौण है तो विद्या ही में प्राधान्य है, ज्ञान ही प्रधान होने से प्राथम्य में जितना पहले ज्ञान कहना चाहिए ज्ञान के विषय पहले कहना चाहिए बाद में उपासना हो उच्चता उपासना नहीं पुनः अप्रधानत्वा उपासना गौण है तो विद्या प्रकरण है ये तो उपासना प्रकरण तो है नहीं मुख्य ज्ञान प्रकरण है इसलिए ज्ञान की प्राधान्य होने से पहले उसको कहना चाहिए बाद में उपासना कहें बाद में कहें तो विद्या में प्राधान्य प्राथम्य उच्चतम पहले विद्या को कहिए उपासना पुनर् अपराधान उपासना गौण है विद्या पर गण उपासना कौन हो जाता है इसलिए पाश्चात्य अनुवाच्य बाद में कहना चाहिए उनको उपासना को पश्चात पाश्चात्य रूप से चाहिए यह संकट गुरुबाग ने कहा उसके उत्तर देते आगे तानी, ए, तानी, ए, तानी उपासना सत्शुद्धिकर वस्तुतत्व अवभाषकवाद अद्वैत ज्ञान उपकार आलंबन विषय सुसाध्यान चीति पूर्व उपन्यतेष्यकार इसका उत्तर दे रहे हैं उपासना पहले क्यों रखी गई यहाँ ता तानी तानी उपासना ये तीन प्रकार की उपासना जो बताई जाएगी आगे ज्ञान कार प्रकरण से पहले उपासना देना चाह रहे हैं क्यों ताता उपाससना ये तीनों प्रकार के पास तो के ये। तो की उपासना है जो बताई गई है सप्तुद्धि का अंतकर्म की शुद्धि करने वाले है जब तक अंतकर्म शुद्ध नहीं होगा तब तक आत्मज्ञान होने वाला नहीं कितने बार वेदांत श्रवण करे यही दृष्टांत तो मिलेगा सेतु जैसा इतने पठीट व्यक्ति उसको भी नौ बार उपदेश करना पड़ा है तप्त तो मसी तप्त तो मसी दृष्टांत तो बदल बदल करके तब समझा आया तब आया बिजत क्यों ऐसा आया तब तक इसलिए सप्त शुद्धिकारक है अंतकर्म के सत्व बने अंतकर्म अंतकर्म की करने वाले हैं उपासना करने से मन स्वच्छ हो जाता है अंतकर्म शुद्ध होगा तो वन पर वो जो वेदांत वाक्य जनित जो तत्व से आदि वाक्य जनित जो ज्ञान तभी हो पाएगा नहीं तो नहीं हो पाएगा ये कहना चाहते हैं तो नहीं ये तुम उपासना सत्व शुद्धिकरवेदा अंतकर्म के शुद्धिकारक होने से शुद्धिकारक होने से वस्तु तत्व अवभाषकत्व है जब अंतकर्म सुच्छ होता है तो वस्तु तत्व का प्रकाशक हो जाते हैं ये वस्तु तथा आत्मवस्तु का प्रकाशक बन जाते हैं उपासना परंपरा से इसलिए अद्वैत ज्ञान उपकारक उपकार अद्वैत ज्ञान के उपकारक है जब तक अंतग्रम स्वच्छ नहीं होगा अद्वैत ज्ञान नहीं होगा इसलिए उपासना करने से अंतग्रम स्वच्छ होगा इसलिए अद्वैत ज्ञान के उपकारक है उपासना आलम्बन विषय पर ज्ञान की अपेक्षा उपासना करने में सरल होता है कोई न कोई आलंबन को, को लेकर के चलना होता है हमारा कोई इष्ट होगा सदाकार वृत्ति में रहना सरल है आलंबन विषय कोई आलम्बन को विषय करते हैं ये जैसे मनों पर मृत्युपाश्य तो मन को विषय बना के चलना है आदित्यों पर मृत्युपाश तो आदित्य को विषय बना के चलना है ऐसा सरल पड़ेगा थोड़ा इसलिए सुश्राध्यान का ज्ञान की अपेक्षा सुश्राध्य है ज्ञान थोड़ा कठिनाई है इसलिए पूर्व उपनते पहले उपासना यहाँ रखे जाते हैं पांच अध्याय में उपासना प्रबल है यहाँ छोड़ उपासना की चर्चा होता है बीच बीच में ज्ञान भी आएगा कुछ बातें आएंगी किंतु तो उपासना प्रबल है यहाँ पांच अध्याय तक लगातार ऐसा आएंगे स्थिति में उपासना फिर कौन सी उपासना पहले किया जाए तीन प्रकार की उपासनाएं हैं कर्मांत उपासना है। अभ्युदय साधन उपासना और कई बल या सन्निकृष्ट उपासना तीन है तो कौन सी उपासना पहले करना होगा तब तो कहते हैं तथा कर्माभ्यास्य दृढ़ीकृत देखो कर्म का अभ्यास आज करने अनादिकाल से कर्मे करता रहा है वो दृढ़ है, मजबूत है स्वाभाविक हो गया कर्म करने के लिए उपासना इतने स्वाभाविक नहीं है इसलिए कर्माभ्यास से दृढ़ीकृत कर्म परित्यागिन उपासने दुखम चेत समर्प कर्म को परित्याग करके उपासना में चित्त को लगाना कष्ट होगा इसको इसलिए कर्म के साथ जो उपासना है उसको पहले बताते हैं तो कर्म अभ्यास से दृढ़ है अब अभ्यस्त है ये कर्म करने के लिए बार बार वही करता रहा हुआ है इसलिए कर्म सही उपासना पहले बताएंगे कर्म अप्र उपासना करना चाहते हैं तथा तीन प्रकार की उपासनाओं में कर्माभ्यास से दृढ़ीकृत कर्माभ्यास मजबूत हो रखा है इसका इसलिए कर्म परित्यागेल उपासना एवं दुखम चेत समर्पण हम कि कर्म को परित्याग करके केवल उपासना में इसके चित्त का समर्पण करना कठिन हो रहा इसलिए यदि कर्मांक विषय में बतावत आवद उपासना बुझे जी जब कर्माक को विषय करने वाला उदीकृत उपासना आदि यहां है तो उसी को यहां पहले रखा जाता है तो कर्म करने की सरल हो रहा है इसको इसलिए उसी के साथ जुड़ने वाले उपासना उपासना में थोड़ा कर्म में थोड़ा जोड़ लेंगे यह भी करोसाउ ऐसा कहना चाहते हैं पहले इसलिए इसको कहना चाहते हैं उसके बाद वे क्रम से होगा अभ्युदय साधन वाले उपासना प्रमूल उप्राप्ति के लिए फिर कई बेले शनि कृष्ण आदि दहर उपासना आदि आ जाएंगे उपासना ईश्वरार्पण बुद्धिया अनुष्ठित कर्मवत चित्त सिद्धि द्वारा ज्ञान कर्णवाच् कर्णवात्च कारण से प्राथम्य सिद्धे साकार वस्तु विषय तेना सुच मंदानाम सह साते सुप्रवृत्ति आरोप उपदय इनको पहले क्यों कहा जाता है ज्ञान को छोड़कर उपासना को तब कह रहे हैं। उपासना उपासना में देखो एक ऐसी बात है ईश्वरार्पण बुद्धिया अनुष्ठित नित्यादि कर्म जैसे नित्य कर्म नैवित कर्म होता है ईश्वरपण बुद्धि से किया गया क्या करता है नित्य कर्म नैवित कर्म भगवत समर्पण से करने वाला अंतकर्म की शुद्धि करता है यह दृष्टांत है ईश्वरार्पण बुद्धिया अनुष्ठित नित्यादि कर्मवत्त जिसे ईश्वरपण बुद्धि से किया गया जो नित्यादिकर्म है आदि से ना नैमित्तिक नित्य नैमित्त कार्य जो ईश्वरार्पण बुद्धि से करेगा तो उसके परिणाम होगा अंतकर्म स्वच्छ होगा उसका अंतकर्म की शुद्धि होगी ठीक इसी प्रकार उपासना चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान तो कर्म जैसे चित्त शुद्धि के माध्यम से ज्ञान के लिए कारण बनते हैं परंपरा से कारण होते हैं नित्य में नित्य कर्म इसी प्रकार उपासना भी चित्त शुद्धि के माध्यम से ज्ञान के कारण है परंपरा से एक ईश्वरापण बुद्धियानुष्ठित नित्यादि कर्मवत उपासना नाम चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान कारण उपासना भी ज्ञान के कारण है जैसे कर्म ज्ञान का कारण होता है निष्काम कर्म जो बोलते हैं चित्त के कारण चित्त के मानते हुए आत्मज्ञान के लिए परंपरा से कारण बनता है इसलिए उपासना के कारण बनता है इसलिए और कार्य कारण से प्राथमिक सिद्धि और नियम है कार्य जो होता है कार्य से कारण की प्राथम्य होता है पहले कारण होगा बाद में कार्य होगा कारण का नई आई बनेगा कार्य पूर्व तो की कारण कार्य के पूर्व रहने वाले कारण तो कार्य होने से पहले कारण चाहिए तो अंतगत आत्मज्ञान होने के पहले उपासना चाहिए क्योंकि ये कारण बन जाते हैं चित्त शुद्धि के द्वारा आत्मज्ञान के लिए कारण बन जाते हैं साक्षात कारण तो नहीं है परंपरा से कारण बनते हैं इसलिए कार्याण से प्राथमिक स्थिति कारण से कार्यात प्राथमिक कारण को क्या होना चाहिए कार्य से पहले होना चाहिए इसलिए उपासना कारण बना हुआ है ज्ञान के लिए चित्त शुद्धि के माध्यम से साकार वस्तु दूसरी बात उपासना पहले इसलिए कहा जाएगा एक तो वो कारण है ज्ञान कार्य है उसका इसलिए पहले कहना होगा उपासना दूसरी बात उपासना करना सरल है कोई ना कोई एक आकार विशिष्ट वस्तु को लेकर के उपासना और ज्ञान निराकार में जाना है नहीं देह प्रताप सत्यम अध्यक्षता सत्य से ऐसा है जो अव्यक्त में चित्त लगाना बहुत मुश्किल है ऐसा तो उपासना साकार वस्तु विषय है और ज्ञान निराकार वस्तु को विषय करना है इसलिए उपासना नाम साकार वस्तु विषय तेना सुसाध्यता है सुसाध्य है सरल होता है उपासना करना कोई ना कोई एक आलम्बन पकड़ा दिया होता है जैसे मनोब्रह्म उपास्य था मन मन को ब्रह्म मान के है ऐसा तो साकार वस्तु का विषय मान सुसाध्य है उपासना करना इसलिए मंदानाम सहसा हम ते प्रवृत्ति पर है, मंदाधिकारी हैं क्योंकि एक तो उत्तम अधिकारी होगा एक मध्यम अधिकारी होगा मंद होगा मंदाधिकारियों हो मंदा के लिए उपासना सरल होता तो है तो मंदान मंदाधिकारी को सहसा तेज मान उपासना सो प्रवृत्ति प्रवृत्ति सिद्ध हो जाती है इसलिए आरोप उपदेश संभव इसलिए पहले उपासना के उपदेश संभव आगे कदे तथा बहु विदेश उपासन फिर भी तो उपासना बहुत प्रकार के हैं तीन प्रकार के और नाना प्रकार है यहाँ तीन तो प्रकार है। एक ही प्रकार में कितने उपासनाएं हैं कर्मला बहुत हैं अभ्युत साधन उपासना भी बहुत है सारे कई उपासनाएं हैं तथा बहु विदेश उपासनसु कि अंगापबद्ध में उपासन प्रथम फिर भी चलो उपासना पहले ज्ञान का कारण है इसलिए उपासना पहले बता दिया जाए फिर भी बहुत सारे उपासनाओं में अंगामबद्ध उपासना को पहले क्यों कहा जाता है यह प्रश्न था उसके उत्तर में कहा तत्र कर तत्र कर्मा कर्माभ्यास से दृढ़ी कृतत्व कर्मा का अभ्यास दृढ़ है मजबूत है अनादिकाल से जब जब शरीर या कर्म करता रहा मजबूत है जैसे जल को नीचे जाना स्वभाव बन गया इसको कर्म करना स्वभाव बना हुआ है उपासना करना भी इसको आदत ही नहीं है तो इसलिए कर्म के साथ जुड़ने वाला उपासना के लिए थोड़ा ये इसको सरल पड़ जाएगा ये करना बात कर्माभ्यास दृढ़ी करते बात कर्म परित्यागन उपासना दुखम चेत तो समर्पण कर तुम कर्म को परित्याग करके केवल उपासना में चित्त को लगाना इसको कष्ट होगा तो कर्माभ्यास मजबूत हो रखा है इसको लेकर कर्मांग विषय उपासना को पहले बताते हैं कर्म जुड़ा हुआ प्राकृतिक पुरुष तो प्रकृति में चलने वाले पुरुष को प्राकृतिक कहते हैं शास्त्रीय संस्कार नहीं प्राकृतिक कर्माभ्यास से अनाधि वासना या दृढ़ीकृत कर्म का अभ्यास जो है अनादि संस्कारों के द्वारा दृढ़ है मजबूत है क्यों कर्म किया संस्कार बना संस्कार हुआ फिर कर्म किया फिर कर्म किया संस्कार संस्कार से कर्म कर्म से संस्कार इतना मजबूत हो रहा है दोनों मजबूत बन गए कोई कर्म हो गया आगे संस्कार गया संस्कार कारण फिर कर्म होगा फिर कर्म में क्या कारण संस्कार बनेगा ये चलता रहे तो मजबूत है इनका कहा अपराकृत पुरुष कर्माभ्यास से अनादि वासन याद प्राकृत पुरुष कर्मा ने कर्माभ्यास जो है अनादि संस्कार के कारण दृढ़ है मजबूत हो रखा है इसलिए अभ्यस्त तत् कर्म त्यागे तत् अतत्व में केवल उपासना चेत समर्पण दुखम कर तुम तो अभ्यस्त है कर्म जो अभ्यस्त कर्म है उसको अभ्यस्त तत्त कर्म त्याग है अभ्यस्त कर्म बहुत सारे कर्म है इसका उसको त्यागने में कठिनाई होगी और अतत्व ने जो कर्म संबंध में रखने वाली केवल उपासना है चेतसा समर्पणम दुख का महत्वपूर्ण उसके लिए दुख कारक होगा इसलिए अंगावबद्ध उपासना इसलिए अंगावबद्ध उपासना कर्म के साथ होने वाली उपासना केवल उपासना नहीं कर्मांग अपबद्ध उपासना पहले कहना चाहते हैं कहा एवं आदौ उक्ता पुनर्पासनातरा कर्मण बर्तव्य इसलिए पहले कर्मां कर्मांग का अपबद्ध उपासना कहा करके आगे क्रम से फिर अभ्युदय साधन उपासना और कैबल्य शनिकृष्ण उपासना ये दोनों बताएंगे आपके उपासना के विषय में ये कहना चाहते हैं आगे मंत्र है इति क्षर उदीथ मुशीत ओम उदादक्षर मुदीठ मुशीत उदा कषपव्याख्यान ओम इति ये तत् अक्षर ओम ऐसा जो अक्षर है ओम ऐसा जो अक्षर है माने अकार उकार मकार अक्षर लिपि नहीं लिपि तो आपकी लिपि अलग मेरी लिपि अलग सब लिपि अलग अलग है हर भाषा में ओम की लिपि अलग मिलेगी लिपि को नहीं देखना है उच्चारण जो ओम है अकार उचार मकार तीन मिलकर के ओम बनता है तो ओम शब्द यह है लिपि वो ओम नहीं उसको देख करके ओम का ख्याल आता है कि हमारे लिए सांकेतिक है जैसे ये देखने से कुछ पता लगता है सांकेतिक शब्द होता है इसके द्वारा शब्द की कल्पना होती है ऐसा ऐसा करे तो आओ आओ कहा ऐसा करें तो जाओ जाओ कहा ये संकेत संकेत है इसके द्वारा शब्द की कल्पना करेगा शब्द से अर्थ होगा इससे अर्थ ज्ञान नहीं होगा संकेत से अर्थ नहीं आता संकेत देखने पर उसकी शब्द की कल्पना करता है इसका मतलब ये कहा शब्द की कल्पना करके अर्थ शब्द से निकलता है ठीक संकेत से कोई अर्थ नहीं निकलता संकेत ऐसा चिन्ह देखने पर वो कल्पना करता है शब्द की कल्पना ऐसा कहा करके सोचता है फिर शब्द से अर्थ निकलता है अर्थ तो शब्द से ही होता है शब्द अर्थ संकेत से नहीं होता तो ये भी एक संकेत है इसको ये लिपि देखने से चाहे किसी जैसे भी लिखा होगा तो ये लिपि देखने पर ओम शब्द का ख्याल आ जाता है ओम जो उच्चारण में आया वो शब्द तो ये है लिपि नहीं लेना तो लेखना तो आपके लिए अलग मेरे लिए अलग अलग अलग है आर्य समाज वाले ओ लिख करके ये फलूत करा देते हैं तीन का अंक लिखते हैं फिर मदार लिखते हैं और सनातनी वाले ऐसे कीड़े मरे करके ऐसा ओम ओम बोलते हैं पंजाबी में और कुछ होता है उसका लिपि अलग अलग ढंग है बंगाली में अलग होगा हर भाषा में अलग अलग लिपि बन जाते हैं किंतु शब्द सबका एक है जानता जान। तो संकेत नहीं ओम का आता ये संकेत और पुस्तक में जो दिखता काला काला वो ओम नहीं होता हो ओम के लिए लिपि है ये चिन्ह है वो देखने से ख्याल आ जाता है शब्द है ओम ओम इतिद अक्षर हम ओम ऐसा एक अक्षर है अक्षर यही है जिसको एकाक्षर ब्रह्म गुरु कहें वो भी एकाक्षर हम ब्रह्म प्यार्मा मनस्क या प्रजाति के जनदे हम सजाति परमा गतिम अक्षर है एक अक्षर यही है विभूति अध्याय सब्द में भी चर्चा है विराम अश्वि एक अक्षर शब्द है ये शब्दों में मैं एक अक्षर वाला और वर्णों में तो अकार वर्ण में देखते हैं वर्ण ना ये तो शब्द है वर्ण में अकार हूं ऐसा है तो अकार हो ई सर्वा अकार के बिना कोई वर्ण हो नहीं सब सब में आप मिला हुआ होता है और आया तो सब आ गया अकार ऐसा है और विराम अश्मी एक अक्षर में करके शब्दों में देखना चाहोगे तो मैं ओम बना दूंगा यूजी हत्या कहा तो ओम इतनी एक तद अक्षर ओम ऐसा जो अक्षर है इसकी उदगीतम उपासिता उदगीत शब्द का अर्थ आज करेंगे सबसे उत्कृष्ट है शब्द जगत में सबसे उत्कृष्ट है ओ। आगे ओंकार की व्याख्या करेंगे जैसे नसों से पत्ता अच्छा अच्छन्न होता है जाल होता है क्योंकि तो पल के पत्ते आदि होते हैं जब सड़ जाते हैं तो एक नसों का जाल दिखाई पड़ता है तो जैसे उसमें पत्ते मैंने संदृप्ध हैं उसके बिना पत्ते रह नहीं सकते उसी प्रकार सारा जगत ओंकार में आश्रित है ऐसा आगे बताएंगे तो ओम इति अक्षर हम उदिग्रतम उपासना का ओम ऐसा जो अक्षर है इसकी उपासना करना अर्थ की उपासना या नहीं ओम का जो अर्थ होगा परमात्मा उसकी उपासना नहीं ओम शब्द की उपासना इति शब्द परक है ओम शब्द से वाच्य नहीं लेना स्वयं की उपासना है ओम इतिद अक्षर इति शब्द लगा रहा है जैसे गौ इति आह कहेंगे तो वहां क्या कहा गौ शब्द को कहा ऐसा अर्थ होता है गौ इति आह इति लगने से गाय को कहा नहीं वो गौ शब्द को कहा ऐसा अर्थ हो जाता है या शब्द की उपासना होगी हम ओम इतिद अक्षरम उदगीतम उपासिता यह उदगीत है उत्कृष्ट है सबसे ऊपर उठा हुआ है सबसे विशेष है इसकी उपासना करें क्या क्यों ओम इति ही उदगा जब सावगान करता है व्यक्ति उद्गाता तो पहले ओम का उच्चारण करता है उसके बाद में मंत्र सूद करता है ओम इति ही उदगा उदगान करने वाला जो उद्गाता होगा सामवेदी तो क्या काम करेगा पहले ओमकार उच्चारण करेगा उसके बाद जो उसके हिस्से में जो मंत्र आया होगा उसका उदगान करेगा ओम यही उदगाएगी तस्व्याख्या आगे इसी की व्याख्या है उसका ऐश्वर्य बताएंगे क्या ऐश्वर्य है इसका और फल बताएंगे ओमकार का फल नवम खंड तक इसी की व्याख्या में चलना है ओमकार की महिमा चलनी है नवम खंड तक इसलिए प्रथम अध्याय नवम खंड तक ऐसा कांडद्वय नियत पूर्वापौरी प्रयुक्त संबंधम उपनिषद तात्पर्य चल्वा प्रत्यक्षरम व्याख्या प्रतीकम आदत्ते है दोनों कांड उपासना कांड और ज्ञान कांड कांड उपासना खंड और ज्ञान खंड माने खंड दोनों कांडों का नियत तो पूर्वापर्य प्रयुक्त संबंध यहां पर पूर्वापरिभाव यह संबंध है पूर्व में उपासना पर में ज्ञान उपासना होने से अंतकर्ण की शुद्धि तब फिर ज्ञान होगा नहीं तो ज्ञान नहीं हो सकता दोनों कांडों का उपासना कांड ज्ञान कांड का नियत अवश्यम भावी पूर्वापरय संबंध है पहले उपासना होनी चाहिए जीवन में तब ज्ञान होगा उपासना से अंतकर में शुद्धि होगी तब वेदांत वाक्य जलित बाकी फलीभूत हो जाए बीज पड़ेगा भूमि उर्वरा होगी तो बीज पड़े तो अंकुर आ जाएगा और भूमि बंजर है यदि तो कितने भी बीज डालो सड़ जाएगा गल जाएगा कुछ हो जाएगा अंकुर आने वाला नहीं है इसलिए भूमि साफ करना जरूरी है अंतक उनको सफाई करनी है तो उपासना करनी जिस वर्ण में जिस आश्रम में जो उपासना हो वो उपासना करनी चाहिए सबके लिए एक ही उपासना नहीं है भिन्न भिन्न है सभी रोगी कोई सभी रोगी सभी दवाई नहीं खाते हैं रोगी अलग अलग हैं तो दवाई भी अलग अलग है इसी प्रकार यहां भी अधिकारी अलग अलग हैं तो उपासना भी अलग अलग प्रकार है तो कांड द्वस्य दो दोनों कांड जो दो है उपासना कांड ज्ञान कांड का नियत पूर्वापौर प्रयुक्त पूर्वापर भाव संबंध नियत है पहले पूर्व उपासना अगज्ञान इसके द्वारा संबंधम ये संबंध कथम का है उपनिषद का तात्पर्य चौथा उपनिषद का तात्पर्य बता दिया उपनिषद का तात्पर्य ये आत्मज्ञान ये बता दिया तो उत्तर प्रत्यक्ष शरम प्रत्यक की है। प्रत्यक की प्रत्यक प्रत्यक या प्रत्येक शब्द के अक्षर माने शब्द हैं प्रत्येक पदों की व्याख्या करना चाहते हैं भाष्य ये पद भाष्य है जैसे जैसे शब्द मंत्र में आता गया वैसे वैसी व्याख्या करते जाते प्रत्येक शरम मान प्रतिशब्दम प्रति पदम प्रत्येक पदों का व्याख्या व्याख्या करने वाले भाष्यदार प्रतीकम के मंत्र का प्रतीक लेते हैं ओम ऐसा प्रतीक लेते हैं कहा भाष्य कहते हैं ओम इति एक तद अक्षरम उदीतम उपाशित ये प्रतीक लिया मंत्र का प्रतीक लिया वाष्यदार मंत्र में अर्थ करते हैं ओम इतिद अक्षरम परमात्मा नभिधानम येष्टम यह परमात्मा का वाचक है नाम है अत्यंत नजदीक का नाम है अंतिक बाढ़ोर नेद साधो ऐसा सूत्र है इष्टनादि प्रत्यय रहने पर अंतिक शब्द और बाढ़ शब्दों को डेद और सारा आदेश होता है अंति का शब्द है अत्यंत समीप को कहा देविष्ठा ऐसा बोलते हैं शिव महेन्द्र बोलते हैं नमो देविष्ठादिष्ठा जन अत्यंत समीप है भगवान इसलिए देविष्ठाया बोला ओम इतिद अक्षरम परमात्मा अभिधानम परमात्मा का बाचक ही शब्द अभिधान माने वाचक अभिधेय माने वाच्य प्रत्येक का एक नाम होता है इस जैसे इसका नाम मनुष्य किसी का नाम पशु है उस भगवान का क्या नाम है तो ओम है ओम वाचक है इसका कहता इसलिए बहुत उत्कृष्ट है बहुत बड़ा नाम है परमात्मा का नाम है ओम इतिद अक्षरम परमात्मा नो अभिधानम अनेक में से सबसे नजदीक नाम है अत्यंत नजदीक है अत्यंत प्यारा है भगवान ये देमनाथम देता तस्मिन ही प्रयुज्यमान है सप्रसिद्ध थी प्रिय नाम ग्रहणे इगलोका का तस्मिन ही प्रयोजन उस ओमकार के प्रयोग करने पर क्या होगा सप्रसिद्ध थी सपरमात्मा प्रसिद्ध थी वो प्रसन्न हो जाते परमात्मा ओमकार के ग्रहण से जैसे प्रिय नाम ग्रहण इगलोका जैसे लोक में जो प्रिय अपना प्रिय नाम होगा वो कोई बोल देगा तो प्रसन्न हो जाता है व्यक्ति जिसका नाम अत्यंत तो प्रिय नाम जो समझा होगा अपने से दूसरा वो बोल देगा अमुक जी कह देगा तो खुश हो जाता है यह दृष्टांत दिया प्रिय नाम ग्रहणे इवन लोग जैसे प्रिय नाम ग्रहण करने पर लोग प्रसन्न हो जाते हैं इसी प्रकार ओम नाम के ग्रहण से परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं परमात्मा का वाचक है कहा तब यह इति परम प्रयुक्त ओ ओंकार का प्रयोग हुआ तो है किंतु इति पर यह इसलिए प्रतीक भी माना जाएगा ओम उसी की उपासना करनी है इति पारक है ओम इति इतिगित उपासित ओम इति अक्षर उद्गीतम उपासिता में इति परक है ओमकार इति न होता तो नाम ही नाम माना जा सकता था इति पारक होने से प्रतीक माना जाएगा ओम की ही उपासना करनी है यह आता है तद यम वो जो ओम है इतिश परक है इसलिए प्रयोग किया गया अविधायक अविधायकवाद व्यावर्तित हो इसलिए वाचकत्व से व्यावर्तित हो गया बाचक नहीं बन पा रहा है इतिशल है वो प्रतीक हो जाएगा अविधायक व्यावर्तित हो अविधायक से मानी बाचक से व्यावृत हो गया पृथक है यह शब्द स्वरूप मात्र प्रतीयते शब्द स्वरूप ओम ऐसा शब्द स्वरूप ही प्रतीत होता है प्रतीक रूप से प्रतीत होता है तथा जब प्रतीक रूप से प्रतीत होता तो जैसे भगवान की पूजा हम कहां करते हैं अर्चा विग्रह पूजा तो नहीं करेंगे ना स्नान किसको कराएंगे प्रतिमा को चंदन किसको लगाएंगे प्रतिमा को पूजा यही तो करते हैं इसी प्रकार यहां भी तथा अर्चाधि अर्चा जैसे अर्चा विग्रह होता है भगवान का मूर्ति यहां ऐसी होती है ठीक इसी प्रकार परस आत्मा प्रतीकम संपत्ति जैसे अर्चाधि विग्रह तत्त देवी देवताओं का प्रतीक होते हैं ईद पूजा करने से फल वहां से मिलेगा हमको इसी प्रकार यहां भी उपासना ओंकार की प्रतीक है यह परमात्मा का प्रतीक है कहा क्यों इति परक होने से ओप इति इत, जैसे गौ इति आह क्या कहा इसने गौ ऐसा कहा तो गौ ऐसा कहा बने गौ शब्द कहा यह अर्थ आएगा गाय को कहा यह अर्थ नहीं आएगा इति लगने से ऐसा हो जाता है गौ इति आह अनुकरण हो जाता है तो इति लगने से प्रतीक माना जाएगा ओमकार को कहा तथा अर्चा आदि जैसे अर्चा पूजा आदि किया जाता है प्रतिमा में होती है ठीक इसी प्रकार परस से आत्मना प्रतीक जैसे अर्चा विग्रह जो होता है तब तक देवी देवताओं का प्रतीक होता है ठीक इस प्रकार उस परमात्मा के प्रतीक माना जाएगा ओंकार माने वाचक भी है प्रतीक भी है नाम है परमात्मा का और प्रतीक भी है इति शब्द लगने से प्रतीक भी हो है इसलिए एवं नामत्व न प्रतीकत्वना चाहिए दोनों धर्म दिखाई पड़ रहे हैं परमात्मा नाम भी है इसमें नामत्व भी है प्रतीकत्व भी है इति सब लग्न के कारण प्रतीक भी है नाम तो ना प्रतीक तो ना परमात्मा का नाम और परमात्मा का प्रतीक वैसे परमात्मा उपासना साधन श्रेष्ठ परमात्मा के उपासना में साधन श्रेष्ठ साधन एव जाता है उपास वेदांत अवगत सारे वेदांतों निश्चय हुआ है ये जाना गया है सारे साधनों में श्रेष्ठ साधन होता है ये तथा मनम श्रेष्ठम ये आलम मनम परम ये तथा आलमन ज्ञाप्रम लोग सब ये इसमें है कठो परिजन में ओंकार महिमा आई है परमात्मा को बताओ करके कहा था ओंकार के पकड़ा क्या है परमात्मा कैसे पकड़ाएंगे तो प्रतीक रूप से पकड़ा यही है कर्य का यद देता यही है वो ओप आया यही है वो ऐसा बोलते जाए जप कर वह स्वाध्याय भी अंतेशु बहुसा प्रयोगा प्रसिद्ध हूं अश्य श्रेष्ठ हूं इस ओंकार की श्रेष्ठता महिमा एक प्रसिद्ध है लोग में कहते हैं जब करते समय ओम पूर्वक जप करता है कोई व्यक्ति जब और कोई भी कर्म करेगा कर्म करते समय पहले ओम उसके बाद में मंत्र आदि बोलेगा ओम पूर्वक और स्वाध्याय में भी ओम पूर्वक ही स्वाध्याय करता है स्वाध्याय भी आदि अंतु आदि और अंत दोनों में करते समय कर्म यज्ञादि कर्म करते समय अथवा स्वाध्याय के समय आदि में भी अंत में भी ओम शब्द के जते हैं क्यों परमात्मा का एक प्रतीक भी है वाचक भी है परमात्मा का श्रेष्ठ नाम है अनेक नाम में से अनंत नाम है परमात्मा का किंतु अनंत नाम में सर्वश्रेष्ठ नाम है प्रिय नाम है परमात्मा अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं इस नाम से ऐसा जपकर्म स्वाध्याय जपकर्म स्वाध्याय आदि अंतु आदि अंतु जब कर्म स्वाध्याय के आदि और अंत में दोनों में बहुसा प्रयोगत् बहु स्थानों में इसका प्रयोग है ओंकार का बहुसा प्रयोगार्थ प्रसिद्ध अश्व श्रेष्ठम इस ओंकार की श्रेष्ठता जो है प्रसिद्ध है अतः तद एतद अक्षरम ये जो अक्षर है ओम ऐसा अक्षर है ए तद अक्षरम वर्णात्मकम बर्लाद्मग है शब्दात्मक है वर्ण तीन वर्ण मिलकर के ओम मनाया अ उकार उकार मकार मिलकर के ओम बना हुआ ऐसा ओम है वर्णात्मकम वर्ण रूप जो ओम है सब अक्षर रूप है उद्गीतम उद्गी भक्ति अवयत्वाद उदगित एक कर्म होगा यहां उद्गान कर्म होगा उसके ये अवयव हो जाता है ओमकार भक्ति उद्गीत भक्ति अवयवत्वा उद्गी शब्द वाचन इसलिए उदगित कहा उसका अवयव है उदगान या कर्म होना है तो उसका एक अवयभय ही है इसलिए उद्गित शब्द का वाच्य है ओंकार उसकी उपासना करेगा उपासिता कहा कर्मांग अभय भूते ओंकार परमात्म प्रतीके कर्म के अंग के अभय भूत ओंकार है या कर्म के साथ ओंकार को उद्गित कर्म के साथ बताएंगे ओंकार को कर्म का अंग अभय भूत परमात्म प्रतीक परमात्मा का प्रतीक है ये इति सब लगने के कारण प्रतीक बना हुआ है जैसे भगवान विष्णु के प्रतीक शाहिग्राम हम विष्णु दृष्टि से पूजा करते हैं शाहिग्राम की करते हैं नर्मदाखंड में शिव जी दृष्टि से हम पूजा करते हैं प्रतीक है वो नर्मदा का शिला ऐसा इसी प्रकार ओंकार परमात्म प्रतीक है परमात्मा प्रति में त्रिनाम एकाग्र रक्षा बुद्धि को निरंतर वहीं लगाए ओंकार में लगाए दृढ़ बुद्धि कहीं लगा दृढ़ एकाग्र लक्षण बुद्धि है बुद्धि को उसी में समर्पित करे यही आता होगा स्वयं श्रुति ओंकार से उदगित शब्द वाच्यते है तो आहार ओंकार उद्घित शब्द का वाच्य होता है इसमें श्रुति स्वयं कहती है क्या कहती है ओम इति ही उदगा उदगान करने वाला जो उदगाता होगा सामने भी वो ओम शब्द का उच्चारण पूर्व फिर मंत्र का उद्गान करेगा ओम के बिना नहीं करता उच्चार ने कहा ओम के आरभ्य ही इसम उदगात है उद्घाटगी जैसे ओम शब्द के उच्चारण करी तत्पूर्वक उद्गान करता है अतः उद्गीत है उद्गीमकार इसलिए उद्गीत है ओंकार उत्कृष्ट है क्योंकि उद्गान करने वाला व्यक्ति ओमकार पहले उच्चारण करते इसमें श्रेष्ठ है उद्गीत है उत्कृष्ट है ओंकार क्या था आया तस्व्याख्यान उसी के उपाख्यान है आगे माने नवम खंड तक इसी की व्याख्या चल रही क्या क्या कहना होगा तस्य अक्षर से उप व्याख्यानम उस व्याख्या ओंकार व्याख्यानम एवं उपासना इस प्रकार की उपासना है सिद्ध करना है आगे उपासना किस प्रकार होनी है व्याख्या यह होनी एवं उपासना एवं विभूति इसका ऐश्वर्य ऐसा है ऐसा होगा और एवं फलम ये फल होगा या फल भी बताएंगे आगे ऐश्वर्य बताएंगे उपासना के और उपासना किस प्रकार एले एले फलन, इत्यार इत्यार करना वही पता है यही उपव्याख्यान एवं उपासनम एवं विभूति एवं फलम इत्यादि कथनम इत्यादि तीनों का कथन करना यही उपव्याख्यान व्याख्यान कहा प्रवर्तते ही शेष है इसकी प्रवृत्ति माने अब यहां आरंभ किया जाता है, थे, थे है ये तीनों यहां व्याख्या होगी शेष लगाने का उप व्याख्यान प्रवर्तते उपव्याख्यान की प्रवृत्ति होती है ऐसा तो करना ये कहा स्वीकार तत्व प्रथम ओंकार से अविधायक तत्व में भी दो पक्ष है ओंकार परमात्मा का आलंबन भी है और अविधायक भी है नाम भी है और प्रतीक भी है दोनों है तो दोनों ही आलंबन है नाम रूप से आलम्बन किया जाता है अथवा प्रतीक रूप से आलंबन किया जाता है तत्र दो है परमात्मा का वाचक भी है और प्रतीक भी है ओंकार इसलिए प्रथमम ओंकार से अविधायक तो पक्षम तो है अविधायक से बाचकत्व पक्ष है परमात्मा वाच्य है ओंकार वाचक है वो पक्ष का ही लिया किया जाता है परमात्मा इत्यादि का परमात्मनो अभिधानम निर्दिष्ठम ये परमात्मा का नाम है और अत्यंत प्रिय नाम है अनेक नाम में सबसे नजदीक नाम है परमात्मा के पास है यह ये नाम से पुकारने से परमात्मा तो सुनेंगे बाकी नाम से तो न भी सुने दूर हो जाता है और महा अतिशय सब समीप अत्यंत समीप को निर्दिष्ठ कहा जाता है अं, अंतिक शब्द के में लेद आदेश हो गया है इष्टन प्रत्यय पर जाते हैं अंतिक बाढ़ है, है और लेत साढ़ अत्यंत समीप को निर्दिष्ट कहा जाता है पिछले शिव महीने में नमो दे विष्ठा है प्रियता पदिष्ठा है जुनो नजदीक नजदीक है दूर से दूर है दूर से दूर दूर आदि दूर आएगा ज्ञाने के लिए नजदीक से नजदीक है अपना स्वरूप ही है वो अज्ञाने के लिए दूर से दूर कई जन्मों के पाने वाला नहीं है परमात्मा को अभिधान देशों का कारण आगे अभिधानांतर है जो विशेषांतर से अन्य परमात्मा का अनंत नाम है परमात्मा के भक्त अपने अपने ढंग से नाम पुकारते हैं अपने अपने ढंग से पुकारते हैं नाम अनंत नाम है किंतु अन्य नामों की अपेक्षा इसमें विशेषता है ओम में परमात्मा की विशेषता है लेकिन का अत्यंत नजदीक है समीप है प्रिय है अत्यंत प्रिय है जैसे लोग में किसी को प्रिय नाम से पुकारने पर प्रसन्न हो जाता है अब नाम बोल देंगे तो नाराज हो जाएगा सबसे प्रिय नाम है परमात्मा का ओम का निकटतम, अति अतिशयेन प्रियम निकटतम है अत्यंत अत्यंत निकट है है, है। है ये। नाम अति परमात्मा का अतिशय ओंकार यदिष्ठ समर्थये परमात्मा के अत्यंत समीप है अत्यंत प्रिय है इसी के समर्थन करते भाष्यकार तस्ज्यने सीकरण उस ओंकार के प्रयोग करने पर सामान्य परमात्मा प्रसिद्धति प्रसन्न होता है जैसे प्रिय नाम ग्रहण जैसे लोक में प्रिय नाम ग्रहण करने पर प्रसन्न होता है सामने वाला ठीक है इसी प्रकार ओम कहने पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं ठीक है ओम ओंकार से अन्यत्र नाम परमात्म नामत्व भी प्रकृति किन विपक्ष में आशंक ठीक है अन्यत्र होगा परमात्मा का नाम ओमकार है करके यहां क्या आया प्रकृति में हम तो था के परिषद पढ़ने जा रहे हैं अन्यत्र होगा अन्य उपनिषदों में होगा स्मृतियों में होगा पुराणों में होगा परमात्मा का नाम ओंकार करके ओंकार से अन्यत्र अन्यत्र माने अभी वर्तमान उपनिषद को लेकर के अन्य कहीं भी होगा अन्यत्रा परमात्मा नाम अत्य परमात्मा का नाम माना गया चलो अन्यत्र मानते पुराणों में इतिहासों में अन्य उपनिषदों में परमात्मा का नाम माने पर किम आया था यहां क्या आया अभी तो चांदो के परिषद पर मैं सामवेद पर नाम है ईश्वर ओंकार में क्या आया किम विवक्षित है क्या विवक्षित है शंकर कहा तद यहा वही ओंकार यहाँ इति परम प्रयुक्त या इति परक प्रयुक्त किया है अन्यथा तो नाम ही नाम होगा यहाँ इति लगाकर बोला ओम इति ये अक्षरम उपासिता इति पर इति पर होने प्रतीक भी है मांडू के भी वैसे इति पर वहां भी वो वाचक भी प्रतीक भी है दोनों है इति लगने से प्रतीक होता है इति परम प्रयुक्तम अभिधायक व्यावर्तितम इसलिए वाचकत्व से व्यावर्तित हो गया है पृथक हो गया इति लगने से वाचकत्व से अलग हो जाता है इति लगने से शब्द स्वरूप आदरम प्रतिगधि यहां शब्द स्वरूप अर्थ नहीं परमात्मा ने लेना, लेना की ही उपासना करनी है ऐसा लेना प्रती है ऐसा कहा टीका मैं कहते <क्णुण> प्रकृत ही वाक्य ये जो वाक्य है हमारे पास ओम इति तथा अक्षरम उदगित हम उपासित ये वाक्य प्रकृत वाक्य हमारे पास है इसमें तद वो जो ओंकार है ओम इति ओम इति पदम इति शब्द शिवस्क ओम ऐसा जो पद है इति शब्द जिसके भूल में पड़ा है शिस्क है इसी शब्द जुड़ा हुआ है इसके साथ ओम इति ऐसा आया खाली ओम नहीं है इति शब्द शिरस्क है म शब्द जो है इति शब्द जुड़ा हुआ आया प्रयोग प्रयोग किया गया है इति शब्द सामर्थ्य यादेव इति लगने के कारण से क्या होता है उसके सामर्थ्य से वाचकत्व व्यावृत अब वाचक नहीं माना जाएगा इसको और प्रतीक माना जाएगा प्रतीक माना जाएगा तो शब्द स्वरूप मात्र उपाश्यम गब्द स्वरूप मात्र उपाश्याय जाना जाता है शब्द स्वरूप के उपाश्याय उपासना की जाती है ऐसा जाना जाता है यत्र यही इति पर प्रयोग जहां जहां शब्दों में इति परक प्रयोग होगा जहां जहा जिस शब्द के आगे इति लगा होगा उस शब्द का ही अर्थ कथन करेगा अर्थ का नहीं शब्दों को ही बताएगा वो कहा यही इति पर प्रयोग जहां जहां शब्दों में इति पर आया होगा वहां वहां न तधेय विवक्षा अस्ती वहां अविधेय मैंने वाक्य की विवक्षा नहीं होती है अर्थ की विवक्षा नहीं होती है उसी का कथन करेगा वो जैसे यथा गौ इति आह ये व्यक्ति ने क्या कहा पूछा तो उत्तर देते गौ इति आह ये व्यक्ति बोलता है गौ ऐसा कहा जाने से गौ शब्द कहा यह आता है इसने गौ ऐसा विचार किया क्यों गौ इति आए। इति पदक घटीता है इति लगने से गौ गौ का अर्थ नहीं गाय को कहा नहीं वो गौ गौ शब्द को कहा ऐसा अर्थ आएगा इति लगने से ऐसा होता है तथा च यहां भी तथा अत्र परक यहां भी ओम इति अक्षर इत्यादि उपासितया है तो इति पर होने से ओंकार से स्वरूप मात्र उपास्यन विवक्षित ओंकार की स्वरूप मात्र उपास्य सीध होता है ये विवक्षित होता है कहा त्यम श्रेष्ठम साधन जिसकी उपासना करनी हो उसकी श्रेष्ठ उसमें श्रेष्ठता हो तो उपासना हो जिसकी चिंतन चलानी हो पूजा अर्चना करनी हो विशेष होना चाहिए इसलिए उपासना के लिए श्रेष्ठता की सिद्धि करते हैं कहा एक श्रेष्ठ है उपासना ओंकार करते तथा च इत्यादि कावासन तथा चर्चा दिव जैसे एक मूर्ति को हम पूजा अर्चना करते हैं भगवत बुद्धि करके करते हैं हमारी बुद्धि उसी में भगवत बुद्धि होती है उसी को शयन कराएंगे प्रात स्नान कराएंगे बाल भोग अमु भोग जो भी करेंगे मूर्ति के सामने हम रखते हैं वो प्रतीक है परमात्मा का प्रतीक महान करके ऐसा करने से परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं ये स्थिति तो है जो भी हम क्रिया करते हैं मूर्ति में ही करते इस प्रकार यहां भी ये बोलते हैं तथा चर्चाधिवत में का जैसे अर्चादि होते हैं मूर्ति में आकार में होते हैं इसी प्रकार परस्य आत्मना प्रतीक हम संबद्ध थे जैसे विग्रह परमात्मा आदि देवी देवताओं दे दे के प्रतीक होते हैं उसी प्रकार ये ओंकार भी परमात्मा का प्रतीक सिद्ध हो जाएगा ये कहा टीका इति इति पर प्रयोगावसाद ओम इति ऐसा इति शब्द घटित प्रयोग है वो हम कह खाली ओम ऐसा नहीं कहा इति भी लगाया इति पर इति शब्द परक प्रयोग पर, के होने से अविधायक अभाव अविधायक नहीं कहा जाएगा नाम नहीं कहा जाएगा ये प्रतीक माना जाएगा अभावे सदी अविधायक तत्व तो अभाव होने पर अर्चा शब्द प्रतिमा आया अर्चा शब्द से क्या लिया या प्रतिमा को लिया जैसे प्रतिमा की पूजा अर्चन हम करते हैं अर्चा शब्द से आदिवत में भाष्यकार ने जो अर्चा कहा उसका अर्थ प्रतिमा प्रतिमा के समान क्या भगवत प्रतीकत्व तो जैसे प्रतिमा भगवान के प्रतीक होते हैं वो भगवान भी भगवान के प्रतीक है इसी प्रकार ओमकार सभी परमात्मा प्रतीकत्व है भी परमात्मा के प्रतीक होने से श्रेष्ठत्व श्रेष्ठ हो जाता है उपास्यत्व सिद्धि जाते हैं इसलिए उपास्यत्व की है तदीयम श्रेष्ठम सब प्रमाणकम निगवाई थी तो ओमकार भी जो श्रेष्ठता है तदीय श्रेष्ठ ओमकार की श्रेष्ठता प्रमाण के साथ सिद्ध करते हैं समापन करते हैं एवं कहा एवं नामत्व प्रतीकत्व ओंकार जो है परमात्मा का नाम भी है और प्रतीक भी है दोनों होने से परमात्मा उपासना साधनम श्रेष्ठम परमात्मा की उपासना के श्रेष्ठ साधन हो जाता है सर्व वेदांत से अवगतम कहा सारे वेदांतों में सारे उपनिषोदन है निश्चित हुआ सीता सर्वेदातेष् एक आलमनम श्रेष्ठम एतद आलमरो इत्यादि से इत्यादि कठोपरिषद मंत्र है बनंग बनंग। ये एतद आलमनम श्रेष्ठम एतद आलमनम परम यतद आलमनम ज्ञाप्त प्रमल के भये आदि कठोपरिषद इत्यादि कई स्थानों में है ये ये शब्द जो ओमकार ओम वित्तेत ओमित्तेत बोलते तुमने जो पूछा है ना तो सीखता क्या है ओ ओम यही तो है ऐसा बोलते गए परमात्मा के नाम बताते गए परमात्मा को दुला के दिखा नहीं सकते नाम आया ना नहीं, नहीं। है श्रेष्ठम समर्थनीय प्रसिद्ध इसके श्रेष्ठता के कोई समर्थन करने की आवश्यकता नहीं है प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं क्यों प्रसिद्ध है जो प्रसिद्ध के लिए कोई प्रमाण ला करके प्रसिद्धि कराने की आवश्यकता नहीं प्रसिद्ध व्यक्ति तो है श्रेष्ठ है प्रसिद्ध है क्यों न अश्य श्रेष्ठम समर्थनीय इसके श्रेष्ठता के बारे में कोई समर्थन करने की आवश्यकता नहीं है क्यों प्रसिद्ध है सभी मान जानते हैं इसको में ओंकार इसलिए कहा देखो तो जप करने वाले ओंकार पूर्वक जब शुरू करते हैं अंत में भी ओम से समापन करते हैं और इसी प्रकार कोई स्वाध्याय कर्म करने वाले भी ऐसे काम करते हैं या क्या भी कर्म करने वाले ओम पूर्वक शुरू करेंगे ओम में समापन करेंगे और स्वाध्याय आदि करने वाले ओम पूर्वक और ओम में समाप्ति करते हैं प्रसिद्ध है कहा गायत्री आदि जब जब गायत्री आदि जब ओम गुरु भूर्भुवस्व ओम से शुरू करते हैं आप में भी यज्ञाद कर्मणि और स्वाध्याय आदो अंतेध्याय स्वाध्या के आदि अंत में भी ओम ओंकार से प्रयोग दृश्य से कहा देखा गीता के सप्तशाध्यांगण तो ने कहा हुआ है ये दिखाते हैं तस्मा मित्रदायद् योगितांश प्रक्रिया प्रवर्तंते विदार होता सपम परमार इत्यादि कहा है इसलिए ओम ऐसा उच्चारण करके ही यज्ञा दान तप क्रिया आदि जो भी होते हैं ये सब के सब विधान पूर्वक जो काम किए जाते हैं ब्रह्मवादियों का ओंकार पुरुष भी चलता है ऐसा कहा है और भी अन्य स्मृति में भी है ब्राह्मण प्रवम कुरिया आदो अंकित सर्वदा सर्वचल कृतम पूर्वम परस्ताद से विषय जो भी करना हो प्रलव को आगे करके और अंत में भी लगा करके काम करे ब्राह्मण प्रणम कुरिया प्रब जप करें प्रबंध कुरिया आधो में कोई भी कर्मादि कर प्रद रखे प्रमुख लगाए सर्वरा सर्वति अनोम पूर्वम यदि आपने ओंकार पूर्वक काम नहीं किया है तो सर्वती फिसल जाता है और परस्ताच परस्ताक्षा बाद में भी वो नष्ट हो जाएगा जो आपने काम किया था यदि ओंकार पूर्वक नहीं किया होगा जप अथवा कर्मादि नहीं किया होगा पहले भी वो शुरू कर तो घर वो चला जाता है आपके पास नहीं रहेगा वो बाद में भी नष्ट हो जाएगा तो ओंकार पूर्व कहना चाहिए स्मृति है कहा समय हो गया है येगाष्ट स्तर ओम आद्या चक्षुणी तो सरवाणी सर्व कर्मोसं दात्मतेष्धरस्ते मयिशं मयिशं शांति शांति शांति फल प्रकाश